प्रश्न प्रश्नोत्तर दीपमाला ज्ञान चर्चा जिज्ञासा शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मदर्शन अत्यंत सुलभ है क्या वास्तव में ऐसा है हमें तो यह संसार का सबसे कठिन कार्य मालूम पड़ता है समाधान हाँ सुलभ तो है परंतु जगत में कई चीज़ें सुलभ होने पर भी कठिन मालूम पड़ती है मकान बनाना सरल है या छोड़ देना छोड़ना सरल होता होने पर भी कठिन मालूम पड़ता है जैसे गृहस्थ के लिए बकान छोड़ना कठिन है वैसे ही देहाभिमान छोड़ना साधु के लिए भी कठिन हो रहा है विचार से तो निश्चय हो जाता है कि हम चेतन हैं शरीर नहीं फिर क्यों दे, देहाभिमान करते हो एक बार याज्ञवल्क जी जनक जी की सभा में आए मिथिला का जो भी राजा होता था उसका नाम जनक हो जाता था ज्ञानी अज्ञानी बहुत से जनक हुए हैं जनक ने याज्ञवल्क से पूछा कि ज्ञान होने में कितना समय लगता है याज्ञवल्क हंसे और बोले अरे दूसरे को जानना हो तो वहाँ पराधीनता है उसमें समय लग सकता है पर अपने को जानने में क्या समय लगेगा फूल को मसलने में जितना समय लगता है ज्ञान होने में उतना भी समय नहीं लगता जनक ने कहा हमें ज्ञान करा दीजिए याज्ञवल्क ने कहा ज्ञान तो मैं करा दूँगा लेकिन ज्ञान होने पर तुम ज्ञानी हो जाओगे तब मैं तुमको कुछ बोल नहीं सकूंगा मैं जो ज्ञान कराऊंगा उसकी दक्षिणा मुझे पहले दे दो जनक ने कहा आप जो कहें वह दक्षिणा देने को मैं तैयार हूँ उन्होंने कहा जो तुम्हारा हो वह हमको दे दो जनक ने कहा मैं अपना सारा राज्य आपको अर्पित करता हूँ याज्ञवल्क बोले राज्य में तुम्हारा क्या है इस राज्य को पहले तुम्हारे पिता कहते थे कि यह मेरा है उनके साथ जो राज्य गया नहीं तुम्हारे साथ भी नहीं जाएगा एक राजा जाता है दूसरा राजा बनता है पर राज्य प्रजा सब वैसे ही चलते हैं जो वस्तु तुम्हारी हो वह दो अब तो जनक संकट में पड़ गए बोले मैं अपना महल और संपूर्ण परिवार आपको सौंपता हूँ याज्ञवल्क ने कहा इसमें तुम्हारा क्या है दूसरे की वस्तु देकर क्यों छल करते हो जनक ने कहा मैं अपना शरीर आपको अर्पित करता हूँ उन्होंने कहा शरीर भी तुम्हारा कहाँ है वह तो यही चिता पर जलने वाला है तुम्हारे साथ तो जाएगा नहीं तो तुम्हारी वस्तु को हो उसे दो अब तो जनक बहुत संकट में पड़ गए उन्हें कुछ देर विचार किया और कहा मैं अपना मन आपके चरणों में अर्पित करता हूँ तब याज्ञवल्क हो गए कुछ बोले नहीं इतने में एक ब्राह्मण सभा में आया और बोला महाराज आपकी जय हो मैं गरीब ब्राह्मण हूं, बहुत दूर से आया हूं, अपने कन्या के विवाह के लिए आपसे 500 स्वर्ण मुद्राएं चाहता हूं। जनक ने सोचा कि जब मन ही गुरुजी को दे दिया तो इससे कैसे बोल सकता हूं? वे चुप रहे ब्राह्मण कुछ देर तो स्तुति करता रहा कोई जवाब न मिलने पर वह नाराज हो गया और राजा को भला बुरा कहने लगा तब याज्ञवल्क ने मंत्री से कहा इस ब्राह्मण को यथेष्ट धन दे दो अब याज्ञवल्क ने जनक से पूछा जब उसने पहले तुम्हारी स्तुति और बाद में निंदा की तब तुम्हें कैसा लगा जनक ने कहा जब मैंने अपना मन ही आपको अर्पित कर दिया तो निंदा स्तुति कैसे लगेगी याज्ञवल्क बोले बस यही ज्ञान है मन सहित जितना कुछ अपना था वह सब तुमने छोड़ दिया यही ज्ञान है इसको हमेशा ध्यान रखना अब तुम मेरी आज्ञा से राज्य का शासन करो इसीलिए भगवान भाष्यकार ने ज्ञान को सरल कहा क्योंकि अपने को ही जानना है परंतु जब तक प्राणी मोहाविष्ट है तब तक दुनिया भर का इतिहास पढ़ेगा सब कुछ जानना चाहेगा बस अपने को जानने की बात ही मन में नहीं आती भगवान भाष्यकार बड़े दुख से कहते हैं देह स्त्री पुत्र मित्रानुचर हय वृषास्तोषेतुर्मेत्थम सर्वे स्वायुर्नयंती प्रथित अलममी मांस मीमसह एते जीवन्ति एना व्यवहृति पटवो येन सौभाग्यभाजर तम प्राणाधीसम प्राणाधीशम अतर्गत अमृत ममु नव मीमसोक दिन रात व्यक्ति इसी चिंता में रहता है कि मेरा शरीर कैसा है स्त्री पुत्र आज्ञा मानते हैं या नहीं मेरे पास घोड़ा है कार है मकान है कोई कमी नहीं है जन्म से मृत्यु पर्यंत इसी मीमांसा विचार में लगा रहता है मांस की मीमांसा में लगा रहता है परंतु जो उसके प्राणों को चला रहा है प्राणाधीसम अंतर्गतम अमुम आत्मारम जो इसे अंदर से संभाल रहा है उस आत्मा के विषय में विचार ही नहीं करता तुम मनुष्य हो और मैं की जिज्ञासा तुम्हारे अंदर नहीं हो रही है तो बड़ा दोष है आत्मा है तो अत्यंत दर्शन गोचरता प्राप्तम परंतु उसकी ओर किसी का ध्यान ही नहीं है इसमें हेतु बताया दृष्टा दृष्ट द्रिश्ट विषय भोग बलाकृष्ट चेतश्चया जगत के दृष्ट इस लोक के और अदृष्ट परलोक के भोगों ने इसके चित्त को खींचकर बाहर फेंक दिया है इसलिए आत्मा का विचार करने की फुर्सत ही नहीं मिलती इस विषय में अनेकधा मूढ़ा नानुपष्यंती बहुत प्रकार से मोहित होने के कारण अपने को ही नहीं जान पाते शरीर को ही मैं मान लेते हैं कोई थोड़ा विचार करता है तो सूक्ष्म शरीर को मैं समझता है कोई कहता है सबका आत्मा एक कैसे हो सकता है अलग अलग होगा भाष्यकार भगवान कहते हैं अहो कष्टम वर्तते बड़ा भारी कष्ट है कि इतना सरल होने पर भी मनुष्य आत्मदर्शन के लिए प्रयास नहीं करता जगत की ओर खिंचाव इसे कठिन बना देता है